सोठा संख्या पाँच के बाद बंदम गुरु पद पद पराग सुरु सुबास सरस अनुराग अमूरीमय चूरन छारू समन सकल भव परिवार सुकृतिशंतन विमल विभूति मंजुलामोद प्रसूति जन मन मंजूम कुरहरणी लक गुणगण बसकर्णी श्री गुरपनक मणिगणज्योतिर दिव्य दृष्ट होलन मोहतम शोष प्रकाश बड़े भाग उबासू उ घर विमल बिलोचन केठ दोष दुख भबर जनी के सूझ राम चरित मणि माणिक प्रगट झांजोही खानिक यथसुमजन अंजितृग साधक से सुजान औ तुक देखत शैलबन भूतल भूर निदान खुशियादानु राम गी विभिन्न तो देवताओं की स्तुति करने के बाद गुरु की वंदना और गुरु को तो भी परमात्मा के रूप में देखते हुए उनकी वंदना पांचवें सोठे में गुरु की वंदना प्रारंभ हुई और उसमें कहा कि गुरु के वचन सूर्य के किरणों के समान हैं और हमारा मोह अंधकार के समान जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश में अंधकार दूर हो जाता है वैसे ही गुरु के वचनों से मोह भ्रम संशय के निवृत्त हो जाते हैं और ज्ञान का तो में ज्ञान का प्रकाश उदित होता है ये तो गुरु की सेवा का मुख्य फल है कि ज्ञान प्राप्त होता है लेकिन आगे की चौपाइयों में बताते हैं कि यह क्रम इसका किस प्रकार से है कैसे गुरु की सेवा करते करते क्या क्या होता है और अंत में कैसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है उसका एक क्रम है वो भी ध्यान देने का जिससे पता लगेगा कि गुरु की कृपा का फल कैसे प्राप्त होता है ये कहते हैं बंदों गुरुपद पर पदों पर आता इसलिए पहले गुरु के चरण कमलों के पराग की वंदना करते हैं वो कैसा है कि सूर्य से सुभाष उसमें सुबास है सुंदर सुगंधियुक्त है सुंदर सुगंध जो है है और सरस अनुरागा और वो पराग जो है वो हो सरस भी है सरसता पराग की अनुराग के समान है इस प्रकार से गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना है सोठे में गुरु के चरण कमलों की वंदना थी उसके पहले भी गुरु की वंदना शंकर जी के रूप में हुई तो वहाँ शंकर जी को कमल के रूप में नहीं सीधे सीधे गुरु की वंदना थी वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपणम वहाँ गुरु की वंदना फिर गुरु के चरण कमलों की वंदना फिर गुरु के चरण कमलों के रज की वंदना मनो और गहराई तक पहुँचते जाते हैं उसमें अंतर में प्रवेश करते जाते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति को पहले देखो तो ऊपर ऊपर से उसका रुख दिखाई देगा निकट आवे तो पहचान में आ जाएगा और उससे बातचीत हो तो उसके मन बुद्धि भी समझ में आ जाए और विचार करो तो उसके हृदय तक गहराई तक पहुँच जाए भावों तक पहुँच जाए उसके ऐसे क्रम क्रम से गुरु के पास जैसे पहुँचे तो गुरु की पहचान और गुरु के बाद फिर गुरु के चरण कमलों के माने गुरु का जो कमल के समान सुंदर स्वभाव है वो व्यक्ति को पता लगने लगा गुरु के पास पहुंचते ही जैसे कमल गुलाब के पास पहुंचे कमल के पास पहुंचे तो कमल की सुंदरता वो जो है सबसे पहले वही दिखेगी और निकट पहुँचेंगे तो उसमें सुगंध प्राप्त होगी और निकट पहुंचेंगे तो कमल के भीतर जो मकरंद है वो भी प्राप्त होगा तो मकरंद तो बहुत मुश्किल में प्राप्त होता है केवल भ्रमर ही उसे प्राप्त कर पाते हैं बाकी दूर से मकरंद थोड़े मिलता है कमल की सुंदरता ही मात्र देख लो तो ऐसे ही गुरु के पास जाने में दूर से ही देखने में गुरु के स्वभाव के आचरण की सुंदरता देखने में आती है गुरु कैसा सुंदर स्वभाव का है वो पता चलता उसका व्यक्तित्व सुंदरता के माने केवल चमनी की सुंदरता नहीं सुंदरता से तात्पर्य उसके व्यक्तित्व का आकर्षण है वो जो है पहले व्यक्ति को वो दिखाई देता है वो मिलता है और फिर उसके निकट पहुँच करके उसके चरित्र की व्यवहार की सुगंध भी मिलती है सुगंध के माने उससे फिर प्रसन्नता प्राप्त होती है उसके पास रहने में बैठने में एक सुख प्राप्त होने लगता है प्रियता लगने लगती है उसमें ये बात कहने के लिए काव्यात्मक भाषा में उसको कमल के समान बोलते हैं भगवान की भी उपमा जब दी जाती है तो भगवान के चरण कमल के समान है उनके हाथ कमल के समान हैं उनके नेत्र कमल के समान है उनका मुख कमल के समान है ऐसे कमल का उदाहरण देते रहते हैं उनको तो इसलिए कि कमल का सौंदर्य आकर्षण मधुरता सुगंध ये सब जैसे कमल के हैं उसी प्रकार से भगवान के भी हैं यहाँ पर जो है वह अब देखो गुरु के जो है वो हो चूंकि गुरु में दो बातें यहाँ पहले बताते हैं सबसे मुख्य दो गुण हैं एक तो वो प्रेम स्वरूप है और दूसरा उसका व्यक्तित्व सूर्य है दो बातें हैं इसलिए उसका दृष्टान्त दिया सुवास से और सरसता से कमल का जो पराग है वो सुवास और सरस है सुवास है कि मैंने उसमें सुंदर बास है मैंने सुगंध सुगंधपूर्ण है सुगंध जैसे सूर्य होती है तैसे ही उस गुरु का व्यवहार भी बातचीत उठना बैठना अन्य लोगों के साथ में व्यवहार वो इतना मधुर मधुर प्रिय आकर्षक रहता है कि उसके निकट जाकर के व्यक्ति को शांति मिलती है उसको जो है एक अपनापन प्राप्त होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना मिल गया और उसमें मधुरता उसके चरित्र में है वो देखने को मिलती है उसमें तो एक तो उसके व्यक्तित्व का स्रोत जो है वो सुबहषित दूसरे जो है उसका अनुराग अब उसमें सुरुष का एक मुख्य अंग जो है वो अनुराग ही है गुरु का प्रेम सारे विश्व में सबके साथ में है प्रेम तो राग तो सब में होता है लेकिन अधिकांश व्यक्तियों का राग अपने आप में या अपने आसपास के जो निकट के बहुत ही व्यक्ति हैं उनमें होता है अपने परिवार हो में होगा पति पुत्र आदि में होगा धन सम्पत्ति में होगा इस प्रकार से प्रेम अपने निकट लोगों में उन्हीं वस्तुओं व्यक्तियों में होता है ऐसा प्रेम जबकि एकांगी हो जाता है कुछ व्यक्तियों में घिर के रह जाता है तब वो हो आसक्ति बन जाता है आसक्ति अटैचमेंट और फिर वो दुख का कारण बनता है जीवन में सबसे ज़्यादा दुख का कारण यही आसक्ति है यही राघ है अटैचमेंट है लेकिन जब ये प्रेम व्यापक होकर के विश्वव्यापी बन जाता है सबके प्रति प्रेम है तो, तो फिर उसका जो कलुष है वो समाप्त हो जाता है और उसमें आसक्ति फिर उसे नहीं कहती सारे विश्व से प्रेम है तो सबको अपने स्वरूप देखता है सबको अपने अंतर में देखता है अपने से भिन्न किसी को नहीं देखता ऐसे देखने वाला प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है उसका विश्वव्यापी प्रेम है तो उसके प्रेम में फिर करना है उदारता है शांति uh, है संतोष है उसमें विकार नहीं है फिर उस प्रकार के उसके प्रेम में तो वो अनुराग है उसका उसके लिए अनुराग शब्द बोल दिया जो विश्वव्यापी है सबके मैंने किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम नहीं सबसे प्रेम जैसे प्रकार का व्यापक प्रेम है उसके लिए ये गुरुत्व में ही देखने में मिलेगा संसारी व्यक्तियों में ये प्रेम इस प्रकार का देखने में नहीं आता वे कहीं न कहीं किसी न किसी एकाध व्यक्ति के साथ में अटकना चाहते हैं अटैच हो जाते हैं उसी से ये अज्ञान के कारण इस होता बेटा अज्ञान के कारण से आसक्ति और आसक्ति जो है व्यक्ति को बंधन में डालने वाली और दुख देने वाली है इसके विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो है प्रेम है जिसको वास्तव में प्रेम कहना चाहिए आसक्ति नहीं कहते प्रेम कहते हैं ये प्रेम जो है विश्वव्यापी होता है और ये व्यक्ति को मुक्त करने वाला है और आनंद देने वाला है बस ये आध्यात्मिक तत्व जो है यही से यह प्रारंभ हो जाता है तो शास्त्रों में तो ये सब बातें लिखी है लेकिन शास्त्रों में लिखी हुई बातें काल्पनिक सी लगती है कैसे भी कैसे हो जाएगा सारे विश्व से कैसे प्रेम करेगा ऐसे हो किसी से आसक्ति ना ये कैसे होगा ऐसे संशय बने रहते हैं लेकिन जब गुरु के पास जाएगा तो उसके व्यक्तित्व में ये सब देखने को मिलेंगे तो साक्षात उसे प्रमाण मिलेगा जीता जागता शास्त्र है गुरु क्या है एक जीता जागता चलता फिरता शास्त्र है सजीव शास्त्र है तो उसके जीवन में तो दिखाई देता है कि देखो इसका प्रेम सबके प्रति प्रेम है किसी से बैर भाव नहीं सबके प्रति उदार है सबके प्रति करुणा भाव उसके मन में है ये भाव गुरु के निकट पहुंचेगा और जब उसके पास पहुँचेगा शिष्य पहुंचेगा, पहुंचेगा गुरु में ये बातें देखेगा सुरक्ष भी देखेगा प्रेम भी देखेगा <clears throat> तो उससे उसके ऊपर शिष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि उसके हृदय में भी शांति विश्राम मिलती है हर व्यक्ति यही चाहता है कि प्रेम चाहता हर व्यक्ति हमसे लोग यह वो अच्छा भाव रखें सद्भाव रखें हमसे प्रेम रखें हमें अनुकूल समझें हमारे साथ अनुकूलता का व्यवहार करें यही संसार में हर कोई व्यक्ति चाहता है और वो कोई भी व्यक्ति दूसरे से चाहे ऐसा ना करता हो लेकिन अपने आप से ऐसा ही व्यक्ति चाहता है और गुरु के पास पहुंच करके जब उसे ऐसा ही प्राप्त होता है तो उसे विश्राम और शांति मिलती है इसलिए गुरु का व्यक्तित्व तो आकर्षक है माने वो आकृष्ट करता है अन्य लोगों को अपनी ऊपर खींचने वाला तमाम उसके चारों तरफ घिरने लगते हैं विवेकानंद के चरित्र में चरित्री प्रकार के जीवन में आता है कि किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या कारण है कि लोग बात जो वो भगवान की तरफ आकृष्ट रहते हैं उनकी तरफ खींचते हैं सब लोग उनका ध्यान भजन पूजन करते हैं परमात्मा को क्यों चाहते है तो विवेकानंद के का व्यवहार व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि सब लोग जो उनके प्रति जहाँ कहीं देश विदेश में जाते थे आकृष्ट होते थे बहुत लोग उनके सामने गिरने लगते थे वे जहाँ थे उठ करके वहाँ से चल करके दूसरी जगह निकल गए तो जितने लोग चार छः दस लोग जो उनके साथ थे वो सब उनके साथ हो लिए तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब हमारे साथ तुम लोगों का इस प्रकार का संबंध है कि हम जहाँ जहाँ सब पीछे घेरे रहते हो तब तो हम तो कुछ नहीं परमात्मा के स्थान में तब परमात्मा तो हमारे साथ हमसे समझ लो इसी प्रकार से परमात्मा की महिमा कितनी तो अधिक है क्यों ना उसके प्रति लोग बात प्रकार से आकर्षण होंगे गुरु में परमात्मा भाव आया तो जैसे परमात्मा का सब ध्यान पूजन करते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे गुरु का केव्य व्यक्तित्व का आकर्षण होता है वो यहां से सूचित करते हैं कि देखो पहले गुरु के पास पहुंचे तो उसने उसका प्रेम दिखाई दिया उसका जो है वो सुरुचित स्वभाव उसका दिखाई दिया अभी अभियाल में एक यहाँ पर जो विकास नगर के पात्रपाठी जी वो रहते हैं और तिवारी जी वो तो गए गया वहाँ पर जो वो हो शारदा पीठ है शंकराचार्य जी वहाँ पे थे उनसे मिले अब वो दो तीन बार बता चुके हैं कहा कि हम गए थे हमने कहाँ बताया वहाँ गए थे कहा शंकराचार्य जी से मिले और शंकराचार्य जी का स्वभाव बड़ा सरल बड़ा मधुर स्वभाव उनका बार बार उनके स्वभाव का वर्णन करें कहें इतना बच्चों जैसा उनका स्वभाव बार बार बड़े प्रेम से हमको बैठाला खाने पीने की व्यवस्था की सब हमारे साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार हुआ बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार किया हम चलने लगे तो फिर बुलाया तो दो तीन दिन जब तक रहे तो बार बार उनके पास गए और जब जब गए तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में व्यवहार किया खूब खिलाया उन्होंने बड़े मधुरता के साथ तो ऐसा लगा उनको कि जैसे कि तो बिल्कुल बच्चे हैं इनको कहीं कुछ जो है ज्ञान ध्यान तो होगा नहीं इनको ऐसे सरल स्वभाव वाले भी जिनको ज्ञान होता है वो जब होते हैं उनके पास कोई तो बात नहीं कर सकता खड़े नहीं हो सकता तो कहा कि उनको देखा तो ऐसा कुछ तो था नहीं तो उनसे पूछा भी एक प्रश्न उनसे पूछ दिया वेदांत का पूछ दिया कि कहते हैं जगदश्य विवेक में कि जगत में पांच जगत के लक्षण है अस्थि भात प्रिय और नाम रूप इसका क्या तात्पर्य है तो उन्होंने से बताया कि अस्थि भात प्रिय परमात्मा के लक्षण है नाम रूप जगत के लक्षण है जगत में ये पांचों प्राप्त हैं। इस प्रकार विवेक से देख लेना चाहिए नाम नाम-रूपात्मक जगत है वो मिथ्या है और अस्थिभाप्रिय परमात्मा के रूप है वो अधिष्ठान में जगत में विद्यमान है वो नित्य है वो सत्य बस झट से उन्होंने बता दिया और बताने के बाद और दूसरी दूसरी बातें करेंगे मैंने इसमें कहीं न कहीं सोचने की जरूरत पड़ी न कहीं बताने की जरूरत पड़ी झट से बता दिया तो ज्ञानवान भी इस प्रकार से और फिर ज्ञान के साथ साथ कोई ज्ञान का अभिमान नहीं सरल स्वभाव हो बस ये जब ज्ञान का सही रूप ये है कि व्यक्ति को ज्ञान तो ज्ञान हो लेकिन सरलता भी हो मृदुता भी हो प्रियता भी हो प्रेम भी हो इस प्रकार का भाव है तब वो ज्ञान ज्ञान है तब वो गुरु गुरु है नहीं तो अहंकार हुआ कर्क स्वभाव हुआ कट स्वभाव हुआ हाँ तो चाहे जितना ज्ञान हो वो ज्ञान संदेह बेकार है मट्टी के मोल हो गया स्वभाव में अगर उसके व्यक्ति में प्रियता नहीं आई वृत्तियाँ तीन प्रकार की वृत्तियाँ एक तो मृदुल वृत्तियाँ हैं दूसरी घोर हैं तीसरी मूढ़ हैं अगर वह मृदुल वृत्ति मृदुल स्वभाव व्यक्ति का नहीं हुआ तोमलता व्यक्तित्व के जीवन में नहीं आई क्रूरता बन रही घोर वृत्तियाँ बनी रहीं मूढ़ वृत्तियाँ बनी रहीं तो फिर वो कोई ज्ञानी नहीं है न है न ज्ञानी है इसलिए गुरु का लक्षण बताते हैं कि देखो गुरु जो इस प्रकार का है यद्यपि उसकी कमल और पराग से और उसके पराग की सुगंध से और उसकी सरसता से तुलना करते हैं लेकिन गुरु के व्यक्तित्व में देखना है तो वो कैसा मृद स्वभाव का है सरस स्वभाव का है कैसा वो प्रेम गुरु उसका स्वभाव है ज्ञानमान भी है उदार भी है दयालु दयालुपाल भी है ये सब बातें उसके अंदर हैं उन गुरुओं की बात कहते हैं ऐसे गुरु की वंदना करते हैं बंदों गुरुपद ऐसे गुरु की चरण कमों की वंदना करते हैं वंदना इसलिए करते हैं कि गुरु की जब वंदना करेंगे उसके निकट जाएंगे तो फिर उसके गुण भी शिष्य में भी आते हैं इसलिए वंदना करते हैं उसको कि उसके गुरु की कृपा प्राप्त हो और जो गुरु में गुण पहले से आ गए हैं भगवान की कृपा से वो गुण शिष्य में भी आएं फिर कहते हैं अमी अमूर में चूर्ण चारु अब उनके जो वो पराग जो है वो हो वो कैसा है अमी अमूर के समान है चूरण के माने जैसे चूरण के माने पराग का समय धूल जो चरणों की है वो बड़ी चार के माने सुंदर भी और वो अमीमूर अमूर है अमीमूर क्या है औषध ही अमीमूर मने जिस औषध को खाने पर मरा व्यक्ति भी जी उठे उसे अमीमूर कहते हैं मीर मीय बना है मरना मरना के मने है और अमीय माने अमृत जो मरे आमीय मूर अमृत कर देने वाली मूर ऐसी जड़, जड़ी बूटी ऐसी औषधि जो किसी व्यक्ति को खिला दी जाए पिला दी जाए, तो मर रहा हो या मर गया हो तो भी जीवित हो जाए तो जैसी वो औषधि है ऐसी ही औषधि गुरु के चरणों की, की सुंदर धूल है वो क्या करती है कि समन सकल भवरुज परिवार वो समस्त जितने भवरोग हैं भवरोग का जितना परिवार है वो सबको समन कर देने वाली है सब रोग दूर कर देने वाली है अब भवरोग क्या है ये भवरोगे है मानस रोग ही है जो उत्तरकांड में जिनको भी देखा था वो जितने मानस रोग है वही भवरोग है वैसे भवरोग का शादिक अथ ये है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो भवरोग है जीव भौरोग में पड़ा हुआ है कि जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा बार बार सही छोड़ो बार बार सही धारण करो मरते जीते फिर इस प्रकार से घूमते रहो ये एक भौरोग है ये जन्म का चक्र क्यों है ये व्यक्ति की वासनाओं के कारण है मानसिक रोगों के कारण से है काम क्रोधाद विकारों के कारण से ये चक्र चलता रहता है तो फिर वही फिर भवरोग है फिर वही मानस रोग बन जा गया बन गया सुन लो तो मानस रोगों में से मोह है, काम क्रोध लोभ काम क्रोध और लोभ ये तीन बड़े रोग हैं मानसिक रोग जैसे तीन शरीर में जो तीन धातुएं होती हैं बात पित्त कप तो बात पित्त कप के प्रकोप से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ऐसे ही काम क्रोध और लोभ ये तीन मुख्य रोग हैं इन रोगों से इन्हीं विकारों से तमाम मानसिक रोग पैदा होते हैं अहंकार इन्हीं से पैदा हो जाता है इन्हीं से भय चिंता भी पैदा हो जाता है इन्हीं से द्रोह वैर झगड़ा प्रसाद ये सभी इसी से पैदा हो जाते हैं ये सब मानसिक रोग ही हैं इधर उनका उपद्रव सब जीवन में दिखाई देता है नाना प्रकार के शंकाएँ दुःख क्लेश आदि जितने भी हैं ये मानसिक रोग से उत्पन्न होते हैं तो मानसिक रोग दूर हो जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए स्वस्थ जैसे शरीर स्वस्थ है तो मानस तो वो व्यक्ति प्रसन्न होगा और जहाँ रोग लग गए तहाँ दुखी होता है ऐसे ही जब तक मानसिक रोग हैं तब तक व्यक्ति दुखी रहता है मानसिक रोग दूर हो जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए स्वस्थ हो जाए <coughs> अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी शास्त्रों में जगह जगह जो है बहुत बार कहा गया कि देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारोक उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो स्वस्थ होता है स्वस्थ हो स्वस्थ माने शरीर से जगह स्वस्थ हो तभी होगा इस प्रकार कालिदास का एक ग्रंथ है कुमार संभव उसमें एक स्थान पर आता है शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम्म शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम शरीर जो है सबसे पहले धर्म का पहला साधन क्या कई शरीर स्वस्थ शरीर जो हो वही धर्म का साधन है शरीर ही रोगी हो तो व्यक्ति शरीर रोगी शरीर के कारण चिंतित रहेगा का, परेशान रहेगा उसे में उलझा रहेगा तब तो ध्यान नहीं जाएगा न परमात्मा में न में न ज्ञान में न भक्ति में कहीं मन नहीं लगेगा इसलिए शरीर को स्वस्थ रखे लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना जितना आवश्यक है इन चारों प्रसार्थों को प्राप्त करने के लिए उनसे ज्यादा आवश्यक है अपने मन को स्वस्थ रखना अगर मानसिक रोग नहीं मन के दूर हुए मन स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति दुनिया में क्या कर लेगा फिर तो कुछ नहीं कर सकता ना भौतिक उपलब्धि न पारमार्थिक उपलब्धि रोगी मन से जो है व्यक्ति जब हो, हो बस हार जाता है फिर उसका जीवन में भी कहीं कुछ कहीं कोई उसका जो सफलता उसे नहीं मिलती व्यवहार काल में भी कहीं भौतिक रूप में धनोपार्जन इत्यादि में व्यवहार में भी सब लोगों से उठने बैठने व्यवहार करने में भी ये मानसिक रोग बाधा डालते हैं व्यक्ति को व्यवहार विकृत हो जाता है ये इसलिए ये मानसिक रोग दूर होना बहुत आवश्यक है अब ये कहते हैं कि देखो जो शिष्य गुरु के पास जाएगा तो पहले तो बताया गुरु का व्यक्तित्व ही बड़ा प्रेमपूर्ण है बड़ा रुचिपूर्ण है बड़ा सरस व्यवहार उसका गुरु का है लेकिन दूसरी बात ये कि गुरु के निकट रहने से शिष्य के मन में जितने भी विकार हैं मानसिक रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं गुरु के पास रहने में यदि मानसिक काम तो भय लोभ चिंता इत्यादि दूर हो जाए तो संजोष ने गुरु की सेवा की और गुरु का प्रभाव गुरु ने अपना प्रभाव डालकर के शिष्य को इस प्रकार से स्वस्थ कर दिया लेकिन यदि शिष्य गुरु के पास जाएगी और गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा उसके प्रति उससे आदर भाव नहीं होगा उसे सीखने की इच्छा नहीं रखता तो फिर वो गुरु का जो है वो हो प्रभाव तो शिष्य पर पड़े और उसके मानसिक रूप दूर हों तो ये नहीं होंगे इसलिए गोस्वामी तुलसीदास तो जी जो है वो गुरु की वंदना करते हैं तो उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और ये है, आशा करते हैं कि मानसिक रोग दूर हो मानसिक रोगों को दूर होना तुलसीदास के लिए अपने लिए तो वैसे ही मानसिक रोग किसी को किसी को नहीं होना चाहिए तुलसीदास जी भी मानसिक रोग नहीं चाहते काम टोल तो आदि नहीं चाहते स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन रामचरित मानस की रचना अगर करने चले तब तो ये नितान्त आवश्यक है कि मानसिक रोग नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस मन बुद्ध से वो भगवान की गुण गाथा गाएंगे वह यदि रोगी होंगे तो भगवान की गुणगाथा क्या गाएंगे तो उनके मन के ही विकास और उसमें उलट पड़ेंगे उनकी भगवान की गुण कहने में वही सब निकल पड़ेंगे उनकी भाषा के साथ में उनके वर्णन के साथ इसलिए जो सबसे पहले तुलसीदास तो जी चाहते हैं गुरु के पास पहुंचे तो वो फिर हमारे मानसिक रोगों को दूर कर दे साफ कर दे तो ऐसा नहीं कि जब तक रामचरित नहीं लिखा तब तक, तक उनके मानसिक रोग थे हुँ? वो तो कवि तो एक साधारणीकरण करता है कवि का देखो अगर देखो काव्य साहित्य का अध्ययन करो तो पता चलता है कवि का हृदय या मन बुद्धि में एक साधारणीकरण का धर्म आ जाता है साधारणीकरण के धर्म के माने वो संसार के सभी लोगों के साथ में तादात्म कर लेता है सबके साथ तादात्म कर लेता है जो भले लोग हैं उनसे भी तादात्म कर लेता है जो बुरे लोग हैं उनसे भी तादात्म कर लेता है जो साधु है उनसे भी तादात्म जो असाधु है उनसे भी तादात्म अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को देखो जब भगवान राम बोलेंगे तो तुलसीदास जी भगवान राम के साथ तादात्म्य कर लेंगे वैसे ही बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे जैसे भगवान राम बोल रहे हो और रावण से भी तादात्म्य कर लेंगे जब रावण बोलेगा तो तुलसीदास जी की श्रद्धावली वैसी होगी जैसे रावण बोल रहा हो कोई स्त्री बोलेगी तो तुलसीदास जी उसी स्त्री से तादात्म्य कर लेगी जैसे स्त्री का स्वभाव बोल लेगा वैसे ही बोलेंगे जैसे किसी पुरुष से तादात्म कर लेंगे वो जैसे पुरुष बोलेगा तो उसी प्रकार तुलसीदास जी बोलेंगे मैंने इस प्रकार से जितने भी प्रकार के बाल वृद्ध स्त्री पुरुष भले बुरे शुभा शुभ सबके साथ में तादात्म और जो जैसे बोलेगा वैसी भाषा तुलसीदास जी के निकलेगी वैसी बोल देंगे तुलसीदास जी अपने भाषा में तो इसके मैंने इसको कहते हैं साधारणीकरण सबके साथ में तादात्म्य कर लेना अब तो तुलसीदास जी को साधारणीकरण हुआ इसलिए उनको जो दिखाई दे संसार के बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके काम को लोभ आदि है अब उनसे तादाद में किए तो उनके काम को आदि भी उनको अनुभव में आने लगे तो उनकी ओर से फिर तुलसीदास जी जो हो गुरु से वंदना करते हैं कि ये काम क्रोध आदि हम सब लोगों के दूर हम सब लोगों के मानसिक विकार शुद्ध तो समन सकल भौरुज परिवार सुकृत सम्भूतन विमल विभूति अब देखो और आगे चले अब गुरु के निकट रहने का अब तीसरी बात बताते हैं पहली बात गुरु के पास गए तो उसके गुरु का आकर्षक तो ने उसने आकृष्ट किया तो वो मन में प्रियता आई गुरु के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ फिर गुरु के पास रहने से गुरु की कृपा से मानसिक रूप दूर हुए अब मानसिक रूप कैसे दूर होते हैं वो उत्तराखंड बता दिया विस्तार बता दिया कि गुरु वैद्य के समान है फिर उसके पास जाओ सदगुरु वैद्य वचन विश्वास उसने जो कहा उसके वचन के ऊपर विश्वास किया और संयम ये न विषय की आशा और विषयों की आशा न करना ये उसका जो अनुपाण श्रद्धा पूरी ये सब जो उसमें बताए थे उपाय वो सब उसने उपाय किए तो फिर उसके मानसिक रोग दूर हुए माने आप गुरु के पास रह करके कुछ काल तक रहे और फिर इस प्रकार से अपने मानसिक रोगों से छुटकारा पागे फिर तीसरी बात क्या तीसरी बात कहते हैं फिर उसमें वैराग्य आ जाना चाहिए पहले वैराग्य न भी हो तो गुरु के पास जा के वो विरक्त हो जाए कुछ दिनों के बाद में देखेगा कि जैसे गुरु विरक्त है तैसे वो भी विरक्त हो गया है ये वैराग्य उत्तम फल है और अच्छा फल है उसके बाद में तो उसके लिए कहते हैं सुकृत सम्बूतन विमल विभूति शुक्रत रूपे शंकर जी के शरीर में यह गुरु के चरणों की धूल विभूति के समान है जैसे शंकर जी अपने शरीर पर विभूति लगाए शमशान की विभूति लगाए हुए हैं इसी प्रकार से शिष्य के जो शुक्रत हैं उनके ऊपर गुरु के चरणों की धूल जो है वो हो उसी विभूत के समान है ये क्या हुआ यह अब देखो जैसे व्यक्ति ने पुण्य किए होंगे वही गुरु के पास जाएगा और जब पुण्य का परिपाक जब होता है जिसने की शुभ कार्य किए सुकृत किए तो सुकृत किए सुकृत शु, सुण्य कर्म जो है उसके फिर तो पुण्य अर्थ उनसे उत्पन्न होता है शुभ कर्मों का परिपाक पुण्य के रूप में होता है और पुण्य के दो फल हैं एक तो भौतिक फल है और दूसरा पारमार्थिक फल है भौतिक फल उसका क्या है ये तीन फल जो है ये है भौतिक फल है ये भौतिक सुख कीर्ति ये उसी के शुभ कर्मों के लौकिक फल है और पारमार्थिक फल ये परमार्थ के क्षेत्र में ये पारमार्थिक फल उसका जो है वैराग्य है तो पुण्यों का या का उत्तम फल बैराग है शंकर जी के भी शंकर जी जो है वो क्या है शंभुतन ये पुण्य और शंभुतन की तुलना करती है जैसे इधर पुण्य उसी तो तरफ से उधर शंकर जी का शरीर शंकर जी क्या है शंकर जी का शरीर क्या है अभी पिछली देख लो पहले जो श्लोक पढ़े उनके अनुसार शंकर जी का शंकर जी जो है वो विश्लोक अपने आंतरिक वृत्ति है अपने अंतरतम की एक वृत्ति है या एक भावना है और उसमें जो है वो हो उसका शरीर क्या है कहते हैं उसका शरीर जो है वो पुनी है अब पुण्य क्या है अब पुण्य भी कोई बाहर दिखाई देने वाली वस्तु थोड़ी है पुनी भी किसी व्यक्ति के अंदर ही उसके अंदर चित्र में या अपने कारण शरीर में वही उसका पुण्य वही है तो पुण्य तो कर्म से उत्पन्न हुआ उसका पुण्य है और पुण्य में फिर परमात्मा का ज्ञान है और फिर परमात्मा के उसमें विश्वास है ये सबका स्वरूप सब अपने अंदर बनता है माने जो व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन जो उसका है उस आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति के क्या क्या तत्व तो है वो सब गुरु से कैसे कैसे प्राप्त होते हैं उनको एक एक करके काव्यात्मक रूप में तुलसीदास जी का अपने बताने का ढंग है उस प्रकार को मैंने उसमें जो आध्यात्मिक विकास व्यक्ति का हो तो मानसिक रोग उसमें नहीं होने चाहिए मानसिक रोगों से स्वस्थ होना चाहिए उसने पूर्व जन्म में जन्म में पुण्य कार्य किया हो सुकृत कर्म किया हो तो सुकृत कर्म भी उसमें होने चाहिए उनका पुण्य भी उस अर्जित होना चाहिए और फिर परमात्मा का उसमें ज्ञान भी होना चाहिए परमात्मा का विश्वास भी उसमें होना चाहिए ये सब भी उसके अंदर में हो अब ये कहते हैं कि ये जो है वो ऐसा परमात्मा का विश्वास किसके अंदर आता है जिसके के अंदर पुण्य होते हैं और यह विभूति शंकर जी के शरीर पर जो लगी हुई है ये है वैराग्य की प्रतीक है शंकर जी जो है वो हो शमशान की विभूति लगाए हुए हैं मैंने वैराग्य मान ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति में आसक्तियां तो दुनिया भर की हो और ज्ञानी भी हो ऐसा नहीं होगा ज्ञानी होगा तो वैराग्य हो होगा ही होगा उसमें आसक्तियां राग इत्यादि हो ही नहीं सकता और विरक्त हो तो हो सकता है कि विरक्त हो तो ज्ञान न हो ऐसी संभावना है लेकिन ज्ञानवान अगर वास्तव में है तो व्यक्त हो भी होगा बिना वैराग्य के ज्ञान कैसे होगा लेकिन वैराग्यवान हुआ तो फिर उसमें आगे ज्ञान भी आने के लिए पूरी संभावना रहती है क्योंकि वैराग्यवान को ही ज्ञानवान प्राप्त होता है अगर वैराग्यवान नहीं है तो ज्ञान उसके हृदय में आता नहीं है वैराग्य नहीं हुआ कि मैंने आसक्तियां रही आसक्तियां मैंने संसार का चिंतन करेगा जब संसार चिंतन करेगा तो परमात्मा का चिंतन क्या करेगा इसलिए वैराग्य होना तो नितान आवश्यक है तो वो वैरागी बात कहते हैं गुरु के पास रहेंगे तो अपने कोने उदय होंगे और फिर वैराग्य भी आएगा और उस वैराग्य का ही ये फल है मंजुल मंगल मोद प्रसूति उस वैराग्य के कारण से ही व्यक्ति को फिर मंगल मोद ये सब होता है मंजुल मान सुंदर उसको जो है वो हो उसका व्यक्तित्व सुंदर बना उसको सब प्रकार का मंगल प्राप्त हुआ कल्याण हुआ उसका और मोद के माने अपना आंतरिक प्रसन्नता उसके अपने हृदय से जो भीतर से आनंद आने लगता है वैराग्य के कारण से वो पुरुष उसको प्राप्त होने लगता है वैराग्य भी सुख देता है ज्ञान तो परमानंद दे देता ही देता है ज्ञान तो आनंद स्वरूप है, है लेकिन वैराग्य भी सुखदायक है <स्था> पंचदशी के आचार्य ने कहा था स्मरण होगा जिस सुना हो वही कहते हैं कि देखो ज्ञानी व्यक्ति भी अगर विरक्त नहीं हुआ तो भौतिक सुख से प्राप्त नहीं होगा ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का फल मुक्ति तो है अगर ज्ञान हो गया ज्ञान स्थित हो गया तो मुक्त तो निश्चित है उसमें कोई संदेह नहीं लेकिन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के संसार के जाल में पड़ा तो उस जाल में फंसने के कारण से ज्ञान अपने स्थान पर रहेगा और संसार का जाल उसे दुख देता रहेगा व्यवहारिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति चाहता सुख प्राप्त हो तो उसका एकमात्र आधार वैराग्य है व्यवहारिक जीवन का सुख अगर कोई व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान न हो तो भी वैराग्य ला करके एक भौतिक जीवन के सुख का आनंद ले सकता है तमाम जंजाल उसके छूट जाएंगे तमाम भय चिंताएं उसकी छूट जाएंगे, मन में शांति आ जाएगी वैराग्य के कारण से और शांत मन में वो हो अपने भीतर ही एक प्रकार का मोद एक प्रकार की प्रसन्नता अपने अंदर अनुभव करने लगेगा एक प्रकार का हल्कापन उसके जीवन में आ जाएगा शांति आ जाएगी सुखानुभूति होने लगेगी ये सब वैराग्य के लक्षण है वो बताते हैं देखो ये सब उसके जीवन में आ जाते हैं पर उसके लिए सब मंगल ही मंगल है उसके लिए सब प्रकार से उसका व्यक्तित्व अब विकसित होने लगा अब देखो पहले तो ये बताया गुरु के पास जब जाएगा तो उसके मानसिक वैराग तो जो है वो हो, एक पॉजिटिव हुए। और उसका फल भी पॉजिटिव है पॉजिटिव फल जो है उसका अपने अंदर से सुख की अनुभूति और मंगल और मोद है मंगल और मोद तुलसी राशि का एक पेट शब्द है वो आगे आप देखेंगे कि हर बात में मंगल मोड मंगल मोड भगवान का नाम जपो उससे मंगल मोर भगवान का ध्यान करो तो उससे मंगल मोर भगवान की कथा सुनो तो उससे मंगल मंगलमोत्र भगवान तुलसीदास जी मंगल मोड साथ साथ बोलते रहते हैं जितने भगवान की लीला गुण धाम नाम जितने भगवान के हैं ये सब मंगल मोड देने वाले हैं और मंगलमोह देने वाला वैराग्य इसके इसके बाद बाद देखो देखो फिर क्या कहते हैं कि जनमन मुकुर मलहरनी गुण करनी इसके बाद भी बताते देखो, वो गुरु के जो जो चरणों की की है है उसी महिमा चल रही चौथी पंक्ति आ गई चार चौथी बात अब इसमें गुरु के चरण कमलों की चौथी महिमा क्या है जनमन मंजू मुकुरहरणी जनमन के मुकुर के मल को हरण करने वाली ये गुरु के चरणों की धील बड़ी मंजुल है मंजुल माने बहुत सुंदर मंजू धूल <coughs> गुरु के चरणों की धूल इतनी सुंदर है इतनी महिमावान है इतनी उत्कृष्ट वस्तु है कि वो शिष्य के जन की माने जो गुरु का भक्त है उस भक्त के हृदय में अगर कोई मलिनता है तो उसको तो वो रगड़ करके साफ कर देने वाली जैसे शीशा साफ करने हो तो शीशा साफ करने के लिए थोड़ी सी राख लो और शीशे के ऊपर डालो और कपड़े से रगड़ो अब देखो भी शीशा साफ हो गया अब तो शीशा साफ करने के लिए लोशन आने लगे और तमाम केमिकल्स आने लगे लेकिन पहले शीशा साफ कैसे होगा मिट्टी से नहीं धूप राख ली थोड़ी सी कंडे अंडे की कोई राख उसके लो फिर जिसमें कंकर पंकर कुछ न हो और राख उसके ऊपर डालो कपड़े से रगो देखो कैसा चमा चम शीशा निकल जाता है एकदम से केमिकल साफ नहीं करिएगा उसमें कुछ न इस प्रकार की ऐसा होती है तो उसी कहते हैं कि वो जो है वो ये गुरु के चरणों चरण कमलों की धूल मानो मन के दर्पण को साफ करने वाली माने ये गुरु की सेवा करने से गुरु की कृपा से मन की जितनी मलिनताएं हैं वो सब दूर हो जाती है मन की मलिनता जब सब रोग दूर हो गए तो मलिनता क्या रह गई और मलिनता के माने हो गई ये समझ लो कि उसका कमो गुण दूर हो जाएगा उसका रजोगुण दूर हो जाएगा जुगुण तमोगुण मन को मलिन करते रहते हैं के तमोग से मन में अविद्या ज्ञान छाया रहता है ये तमस मन का है। और मालिन्जुगुण मन को विक्षित करता रहता है, ये मन को अशांत करता रहता है तो गुरु के निकट रहने पर ये सब मन के विकार ये सब दूर हो जाते हैं रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे करके उसके पास रहने से सब शांत हो जाते हैं सत्य की प्रधानता हो जाती है और फिर किए तिलक मनुष्य चरण धूल को अगर मस्तक में लगाते हैं तो उसका क्या फल होता है कि गुण करनी सभी प्रकार के गुण उसमें आ जाते गुरु के चरणों की धूल मस्तक में लगाई तो अब केवल इतनी अर्थ नहीं है कि गुरु के पास गए उसके चरण लेकर के धूल मस्तक में लगा ली वो सारे गुण आ गए ऐसे करके नहीं है माने गुरु के निकट रह करके उसकी शिक्षा उपदेश सुनते सुनते सुनते सुनते उसके बताए हुए मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे करके उसके सारे गुण जो उसमें पहले गुण नहीं होंगे वो सब गुण भी उसमें आ जाएंगे मानसिक रोगों का दूर होना एक बात है, है? मन का शुद्ध होना दूसरी बात है और ये जो है अनेक गुण जो है वो आ जाना ये अलग बात है गुण के माने है व्यक्ति में प्रेम दया क्षमा करुणा ये सब गुण हैं अहिंसा सत्य ये सबके सब सदगुण हैं व्यक्ति के लिए और सदगुण है लोक कल्याण के कार्य में प्रवृत्त होना महान गुण है जिसके व्यक्ति में ये मन में आ जाए कि हमारा जीवन तो केवल लोक सेवा के लिए है लोक कल्याण करने के लिए है और उसी के लिए निरंतर चिंतन करता रहे कि हम लोक कल्याण कैसे कर सकते हैं क्या करें जिससे कि लोक कल्याण हो सब समाज का सबका हित तो सारे विश्व का हित तो हमारे किस सिवा से हो सकता है किस कार्य से हो सकता है उसको हम कैसे कर सकते हैं बस इसी के उसमें लगा रहे इससे बड़ा कोई गुण नहीं दुनिया सबसे बड़ा गुण ये और ये गुण बहुत मुश्किल में आता है जब परमात्मा की कृपा हो हृदय ही पर हृदय में परमात्मा ही बात करे और सब सारा विश्व अपना ही रूप दिखाई दे अपने से भिन्न कोई न दिखाई दे तब समस्त लोग कल्याण करने की भावना हृदय में आती है नहीं तो व्यक्ति को मन में क्या लगा रहता है ये लगा रहता है कौन हमको क्या दे दे किससे हमें क्या मिल जाए कौन हमें क्या कर दे हमारी कौन सेवा कर देगा हमें कौन क्या दे देगा तो अपने ही अपना अपने ही अपना हमारा आदर हमारा कौन करता है हमारा सम्मान कौन करता है हमारी प्रशंसा कौन करता है हमें क्या दे देता है हमें क्या मिल जाता है बस ये सारे अज्ञान का लक्षण और व्यक्ति की दुर्बलता का अधनता का सूचक गई दुर्गुण ग्रोह क्या है जब व्यक्ति के ना अपनी इज्जत के मतलब ना अपने स्वार्थ की मतलब ना अपने, मतलब, अपने लाभ मतलब, ना अपना कोई कामना न कोई अहंकार जो कुछ जीवन है सब परोपकार के लिए दूसरे के लिए सारे लोग के लिए बस इस प्रकार सबको आदर देना सबको सम्मान देना सबकी सहायता करना सबके ऊपर कटा करना सबके साथ प्रेम भाव रखना इस प्रकार का जहाँ जीवन में हृदय के भाव उमड़ पड़ा तो महान गुण आ गया जीवन और ऐसे व्यक्ति में सारे गुण आज आते जो गुण शेष रह गए होंगे सबके सब, सब गुण जो अप्रगट होंगे वो सब प्रगट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसलिए कहते हैं कि सारे गुण उसके जो है वो गुरु के चरण धूल मस्तक में लगाने से व्यक्ति में सारे गुण आ जाते हैं उसके गुण उसके बस में हो जाते हैं तिलक का और गुणों के वस्म में होने का क्या संबंध है तो तिलक से लौकिक अर्थ तिलक लौकिक अर्थ में है जैसे किसी को राज तिलक कर दिया गया एक राजा बना दिया राज सिंहासन बैठा दिया और तिलक लगा दिया गया उसके तो उसको राज तिलक कहते हैं राज तिलक होने पर क्या होता है उस राजा के अधीन सारी प्रजा उस देश की हो जाती सारा के अधीन उसके अधीन सब प्रजा उसके तब तक प्रजा उसके अधीन नहीं थी राज्य उसके अधीन नहीं था और तो उसी प्रकार देख ले जैसे राजा के तिलक हो जाने पर उसकी सारी जनता प्रजा सब उसके अधीन हो जाती है इसी प्रकार से गुरु की कृपा से यहाँ उसके गुरु ने उसको तिलक कर दिया गुरु ने उसके मस्तक पर जो है इस प्रकार से लगा दिया इस प्रकार चरण तक धूल लग गई तो सारे गुण उसके बस में हो गए गुणों का बस में होने के माने अब वो गुण जा नहीं सकते मैंने उसके नियंत्रण में ऐसा नहीं कि कभी ऐसी स्थिति आवे गुण भाग जाए दुर्गुण फिरा जाए उसके शरीर में सो नहीं आएंगे सदा वो गुणवान ही व्यक्ति रहेगा गुण ही रहेगी उसके जीवन में यहां तक जो था ये तो यहां तक जो है ये है ये तो गुरु के चरण कमलों की धूल की महिमा है और इसके कारण देखते हैं क्या क्या हुआ इसके कारण से मानसिक रोग दूर हो गए मन शुद्ध हो गया समस्त गुण आ गए ये सब हुआ तो जो फल शुभकर्मों का है और उपासना का है वो सब फल यहाँ प्राप्त हो गया गुरु की सेवा भी उपासना है उपासना के अनेक रूप हैं, उनमें से एक रूप गुरु की सेवा भी उपासना है सेवा के मैंने गुरु के निकट रहना और उससे सदगुण सीखना उसके पास रहकर के अच्छाइयां भलाइया सीखना और जीवन में धारण करना ये गुरु की सेवा है इस प्रकार से ये भी एक प्रकार की उपासना है तो कर्म और उपासना इन दोनों का फल व्यक्ति दिख्त के व्यक्तित्व में जो दुर्गुण है उनको दूर करना और उसमें जो अच्छाइया है वो सब देना ये सब दोनों का इनका फल यही है इसके बाद में फिर तब आती है परमार्थ की बात आती है परमार्थ की बात अब आगे कहते हैं कि तो देखो ये भी गुरु के पास रह करके जो ज्ञान और उपासना का फल है वो भी गुरु के पास प्राप्त कर्म और उपासना का जो फल है वो भी गुरु के पास प्राप्त होता है और फिर उसके बाद ज्ञान और भक्ति का जो फल है वो भी गुरु के पास प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है वो आगे बताते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति कहते हैं गुरु के चरणों की जो नख है वो चमकते हुए जो नख है तो गुरु के चरण नहीं चरण के नख नहीं नख का जो प्रकाश है उस प्रकाश की महिमा बताते हैं चमक की क्या महिमा है तो कहते हैं वो सुमर दिव्य दृष्टि होती उस प्रकाश का अगर स्मरण करते हैं तो हृदय में दिव्य दृष्टि आ जाती है अब देखो ये पारमार्थिक बात दिव्य दृष्टि आने के माने है ज्ञान उदय होता है <सके> पहले तो ये हो गया मोह दूर हो गया अज्ञान दूर हो गया लेकिन उसके स्थान पर आना चाहिए ज्ञान का उदय तो दिव्य दृष्टि के माने है हृदय के ज्ञान के नेत्र खुले और जो राष्ट्रमयी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं तत्व तो हैं, वो सब उसके हृदय में उपलब्ध हो जाते हैं दिखने लगते हैं ये दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के माने इन आंखों में दिखाई देने लगता हो दिव्य दृष्टि नहीं है दिव्य दृष्टि जो हृदय में उत्पन्न होती है और वहीं अपने हृदय के भीतर ही जो जीवन का सार है परमात्मा है प्रकृति है जीवन है जगत है ये सब जितने के सिद्धांत रहस्य दिखाई जिस प्रकाश में जिस ज्ञान की दशमी दिखाई देते हैं उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी तो विराठ दिखाई देगा परमात्मा दिखाई दे चाहे परमात्मा का विराट रूप दिखाई दे चाहे परमात्मा का सूक्ष्म रूप हिरणगर्भ दिखाई दे चाहे परमात्मा का और सूक्ष्म रूप दिखाई दे ईश्वरूप परमात्मा का दिखाई दे हृदय में कहीं उसका रूप इस प्रकार के परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सर्वनियंता है ये सब किसी को दिखाई देने लगे तो ये जब दृष्टि होगी तभी दिखाई देगा कोई इन चरण चक्षों से दिखाई देने वाला नहीं है इसलिए कहते हैं गुरु के पास रह करके ही ऐसे नेत्र भी खुलते हैं जिनमें की राहस्यमयी तत्व तो सब देखने में जीवन में आते हैं तो श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि यह होती और दलन मोहतम शोष प्रकाश और वो जो दिव्य दृष्टि हुई और जो प्रकाश आया तो वो प्रकाश जो चरण कमलों की नख का जो प्रकाश है वो प्रकाश क्या करता दलन मोहतम मोह, मोह रूपी मोह का जो अंधकार है उसको वो नष्ट कर देता है सप्रकाश हो सुप्रकाश को या सप्रकाश वो सुंदर प्रकाश जो उसका वो हो यह सम्मो इत्यादि को दूर कर देता है और बड़े भाग्य तो बहुत बड़े भाग्य की बात है जिसके हृदय में ऐसा दिव्य प्रकाश आ जाए ये भी देखो शुक्रत जो है पुण्य है पुण्य है शुक्रत है उनसे वैराग्य आया ये भी उत्तम फल है और वैराग्य के बाद में दिव्य हृदय में आ जाए तो कहते हैं और भी अच्छा फल उसका है तो ये देखो इससे ये पता लगता है कि आध्यात्मिक जीवन के आयाम क्या क्या है माने कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो रहा है आंतरिक विकास हो रहा है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है अनफोल्डमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होता है उन सबकी एक प्रकार से लिस्ट है ये ये सब पे सब सूची दे दी कि देखो ये सब बातें जिसके जीवन में आती है उसके अंदर आध्यात्मिक विकास दिखाई देता है ये उन सबका रूल है तो उसे मोह दूर हो गया उस प्रकाश से बड़े भाग उड़े आवे जासू कहते हैं वो भाग्यशाली है जिसके हृदय में सीती दृष्टि आ जाए ये गहन तत्व सूक्ष्म तत्व बातें सब समझ में आने लगे और बिलोचन उभरे और उसके हृदय के जो नेत्र हैं वो खुल जाए हृदय के नेत्र तो होते हैं सबके लेकिन अधिकांश लोगों के नेत्र वो बंद के बंदे चले जाते हैं पैदा हुए तब से बंद आए और मरे तब तक वो बंद बने रहे चले भी है लेकिन जब गुरु के पास जाए तो गुरु की कृपा से वो बंदर नेत्र खुल भी जाते हैं लेकिन गुरु की कृपा से खुलते हैं जब खुलते हैं तब सब बातें दिखाई देती हैं। सब ज्ञान तत्व तो सब समझ में आने लगता है सब दिखाई देने लगता है जितनी बातें शास्त्रों में लिखी है ये केवल कल्पना नहीं है मनगणन तो बातें नहीं है ये सब सत्य है और देखे हुए सत्य है ऋषि इनको कहते हैं ऋषि उनको कहते हैं जो वेदों के जो मंत्र हैं मंत्र मंत्रा ऋषि मंत्र का जो तात्पर्य जो वेदों में शास्त्रों में जो बातें कहीं सिद्धांत कहे गए हैं उन सिद्धांतों को देखने वाले माने जिनको उस सिद्धांत साक्षात अपने अंदर दिखाई देने लगते हैं, ऐसा तो है ही है वो ऋषि तो ऐसी दिव्य दृष्टि जिनकी हो गई और हृदय के नेत्र खुल गए उनको वो सब साक्षात दिखाई भी देता है उग्रही विमल विलोचन के और मिट ही दोष दुख भवरजनी के और कहते हैं भवरजनी के सारे दुख दूर हो जाते हैं माने संसार संसार संसार उदाहरण से दिया जाता है संसार दुखद संसार है संसार में कोई अच्छा ही नहीं है दुख ही दुख संसार है <coughs> दुख का पुण्य संसार चाहे संसार सागर को चाहे संसार कूप का हो चाहे संसार जाल का हो चाहे संसार को झाड़ी झंखाल का चाहे संसार को बंधन कहो यहां पर संसार को क्या कह दिया संसार क्या है रजनी अंधकार के समान है जिसमें कि चंद्रमा भी न हो बिल्कुल अंधेरी रात की तरह से ये, ये। संसार है जिसमें कि जीव ये संसार आकाश गया जीव ने अपने अज्ञान के कारण से रच लिया काल्पनिक रूप से रच लिया इल्यूजन एल्यूसिनेशन जैसे हो ऐसे जीव ने रच लिया न कहीं मैं न कहीं मेरा लेकिन जीव ने जबरस्ती करके घेरा आकर के हिसाब से सब सब आ गए जीव में और फंस गया जीव से बस यही सब उसका जो है ये भवरजनी है उसकी और उसी में भटकने लगा जैसे कोई व्यक्ति अंधेरी रात में चले तो भटके कहीं गड्ढे में गिरेगा कहीं धड़ी झंका फंसेगा कहीं कांटे लगेगे और जगह जगह दुखियों से होगा इसी प्रकार जब तक संसार में फंसा हुआ है तब तक उसके नाना प्रकार के कांटे छुपते ही रहते हैं कहीं न कहीं कष्टों दर्द होता ही रहता है कहीं न कहीं परेशानी होती रहती है जब संसार से छूटे तब साफ साफ दिखाई दे उजाला दिखाई दे और जब चले फिर जीवन में जिए तो उसे कहीं काटे झंकार नहीं साफ सुथरा संसार मिले और उसमें कहीं उसको दुख के लिए साथ कहीं कुछ न संसार की निवृत्ति हो जाती तो इसलिए कहते हैं गुरु के पास रह करके संसार भी निवृत्त हो गया संसार निवृत्त तभी होता है जब परमात्मा का हो जब परंत तो आत्मा परमात्मा के दर्शन हो तभी संसार के अनुत होता है ऐसा नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति न वो संसार निवृत्ति हो जाए ऐसे नहीं होता संसार भगा नहीं, नहीं होता है वो तो केवल जब दूर हो, परमात्मा का ज्ञान हो हृदय में आत्मदर्श परमात्मा के दर्शन हो और उसी में स्थित हो तब संसार अपने आप लुप्त तो हो जाए संसार का इसीलिए दृष्टान दिया जाता है स्वप्न से स्वप्न सोते समय कोई व्यक्ति स्वप्न को चाहिए तरह भगाने की कोशिश करे स्वप्न देख रहा है और स्वप्न को नष्ट करने की कोशिश करे नष्ट नहीं होगा स्वप्न से जागे तो हो जब जागेगा तब अपने आप नष्ट परमात्मा का ज्ञान ज्ञान परमात्म ज्ञान वही ज्ञान जब उदय हो तो साफ साफ दिखाई देने लगे दिव्य दृष्टि हृदय में उत्पन्न हो हृदय के नेत्र खोले और परमात्मा तत्व का अवलोकन उसको साक्षात अनुभूति हो तब फिर संसार की निवृत्ति होगी ये सिद्धांत फिर कहते हैं सूझे रामचरित मणिमाणिक और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान की जो चरित्र हैं भगवान के गुण गाथा जो है वो सब उसको शुभ दिखाई देने लगती है जैसे मणिमाणिक दिखाई देने लगे किसी व्यक्ति को भगवान के गुण क्या है मणियों के समान है वह सब दिखाई देने लगे सूझ ही रामचरित्र रामचरित्र तुलसीदास जी भगवान राम को ब्रह्म फर्म नहीं हो तो परम ब्रह्म परमात्मा के लक्षण क्या है वो सब उसको दिखाई देने लगते हैं परमात्मा सब स्वरूप है चेतन स्वरूप है आनंद स्वरूप है अखंड एकरस है निर्लकार है है पूर्ण है सगुण रूप है नाना प्रकार के सगुण सहित धारण करके धर्म की रक्षा के लिए नाना प्रकार के सुंदर चरित्र करता है कैसे कैसे चरित्र करता है उसका क्या रास है यह सब समझ है ये दिखाई देने लगा तब भगवान के जितने के लक्षण है निर्गुण ब्रह्म के सगुण ब्रह्म के वो सम्मान के समान है बता दिए तो सूजई रामचरित्र मणिमाणिक और गुप्त प्रगट जा और गुप्त और प्रगट गुप्त के माने जो, जो है वो जो नहीं दिखाई देते हैं वो और प्रगट माने जो प्रकट हैं दिखाई देते हैं वो गुप्त के माने समझ लो निर्गुण ब्रह्म के लक्षण और प्रगट के माने समझ लो सगुण ब्रह्म के लक्षण गुप्त के माने समझ लो अपने हृदय के अंतर्पण में विद्यमान उनको और प्रगट के माने बाई जगत में देखें इस प्रकार से जितने भी परमात्मा के जगत में दिखाई देते हैं, हैं, तो हैं।, तो हैं, हैं। अब यहाँ तक जो है ये है देखो दो प्रकार की बातें हो गई चार पंक्तियों में पहले गुरु की कृपा से जो व्यक्तित्व का सुधार था वो हो गया अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की दो मंजिलें पहला ये धर्म के द्वारा निष्काम कर्म उपासना के द्वारा चित्त की शुद्धि कर्म गुण दूर हो रजो गुण दूर हो मन गुण शांत हो निर्मल हो सुस्थिर हो मानसिक विकार दूर हो ये पहला कर इसको सिद्धि कहते हैं संक्षेप में तुलसी इसमें गीता में भगवान ने बार बार सिद्धि कहा है। अनेक जन्म संसिधि ही अनेक जन्म व्यक्ति जब तपस्या तो तो करता है साधनाएं करता है तो उसे संसिद्धि प्राप्त होती है संसिद्धि प्राप्त हो होगी चित्त शुद्ध हो गया मन में शांति आ गई निर्विकार मन हो गया ये संसिद्धि हो गई तो सिद्धि हो गई पहले पहली चार पंक्तियों में तो सिद्धि बता दी, और फिर दूसरी चार पंक्तियों में ततोयादि तो आदि फिर परमगति हो गई फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई चित्त शुद्ध जो है अधिकारी व्यक्तियों को ये परमात्मा का ज्ञान तो दिव्य दृष्टि का होना मोह का दूर होना बहुजनी का दूर होना और अपने अंदर में आत्मा का दर्शन परमात्मा का दर्शन परमात्मा की महिमा उसका लक्षण ये सब उसको सब दिखाई देने लगते ये सब ज्ञानात्मक है तो जहाँ से गुरु के चरण कमलों की नखों की ज्योति है माने वो चेतना की ज्योति है माने वो कोई गुरु के चरणों की ज्योति कोई भौतिक ज्योति नहीं है परमात्मा चेतना स्वरूप परमात्मा बोध स्वरूप परमात्मा तो गुरु का भी ज्ञान बोध ज्ञान परमात्मा का चेतन स्वरूप ज्ञान वही सब उसके हृदय में शिष्य के हृदय में पहुंच करके फिर उसके हृदय के ज्ञान नेत्र भी खुल दिए और सब तत्व का दर्शन भी उसे करा दिया तो दूसरा काम ये हो गया बस पूरा परमात्मा तीन तीन बातों में आ गया तो मैंने गुरु के निकट रह करके जो प्रारंभिक साधना का जो फल है चित्रशुद्ध इत्यादि वो भी वहाँ प्राप्त होता है और गुरु के निकट रह करके ही अपने अंतरतम का जो अज्ञानी इत्यादि मिट कर ज्ञान की, की प्राप्ति होनी है पूर्णता प्राप्त होनी है वो भी गुरु हो जाती दोनों लाभ उसको प्राप्त हो जाते एक का हेतु उदाहरण के लिए तुलसीदास जी के लिए गुरु के चरण कमलों का पराग हो गया और दूसरा हो गया गुरु के चरण लखों की ज्योति हो गई एक प्रकाशमान वस्तु मिल गई और दूसरी जो है वो पराग या गुरु के चरणों की कमल की धूल जो है धूल हो गई तो धूल भौतिक जैसी कारण हो गया साधन बन गया भौतिक का भौतिक साधन अपने भौतिक व्यक्तित्व का विकास भौतिक साधनों से और अपने आध्यात्मिक आंतरिक जो है वो दिव्य व्यक्तित्व तो अपने अंदर है उसका प्रकाश जो है वो हो उसका हितु तो बता दिया गुरु के चरण लखों की, की ज्योति बता दी चेतन प्रकाश चेतन साधन वो साधन जो उसका हो गया तो गुरु के शिष्य के हृदय में ज्ञान भी आ गया इस प्रकार से ये है ये गुरु की कृपा प्राप्त होती है और गुरु के अंदर उसके पास रह करके क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो यहाँ बता अब इस गुरु की महिमा का रामचरित में जगह जगह बार बार उल्लेख आता रहता है इन सब बातों को जहां जैसे पसंद आता है वो सब कहते रहते हैं, वहां पर अलग अलग भी बोलते रहेंगे लेकिन एक स्थान पर समग्र रूप से यहाँ बता दिया जैसे बोलते हैं सुरु में इसमें दिया हुआ है जनमन मंज मुकुर का, का उल्लेख वहां पर भी है इसी प्रकार के और भी एक जगह स्थान पर इसी प्रकार से आता है कि जो जे गुरु चरण ऋण सिर धरही सकल इन्हीं का सब जो वर्णन अन्यों पर गुरु की महिमा का बरनन। तो इस प्रकार से हो गया यथा स्वजन अन्य दृ साधक सिद्धान और कौतुक देखक अब एक उदाहरण है ये यथा यथा मन एक उदाहरण है क्या उदाहरण है कि स्वंजन अंजृग जैसे आंखों में कोई अंजन लगा ले तो लगा करके कौतुक देख तो शैलबन तो कौतुक में बड़ी आसानी से एक तमाशा क्या दिखाई देता है की शैलबन भूतल भूर निधान कि पर्वतों पर बन में यह पृथ्वी के नीचे गड़ा हुआ हूर मैंने बहुत ज्यादा निधान के मैंने गड़ा हुआ धन व्यक्ति को दिखाई देने लगता है एक ऐसा अंजन आता है जो आंखों में लगा लो तो जमीन में जहाँ कहीं गड़ा हुआ धन हो तो दिखाई देगी यहाँ गड़ा हुआ खुद मिल जाएगा या कहीं कि किसी बन में छिपा दिया हो किसी ने धन को तो उस बन में जाओ तो उसको आंखों में अंजन लगाया होगा तो उसको वो धन दिखाई देने लगे किसी पर्वत की गुफा में वो कोई धन छिपा करके रख दिया गया हो तो वहां पर जाओ तो पर्वत के भीतर भी छिपा हुआ वो धन उसको दिखाई देने लगे ऐसे ये कौन सा अंजन है इसके बनाने का तरीका लिखा हुआ है सूचना पिछली बार बताया जा क्या करो कि काले कौए की जीव काट के निकालो अकौड़े के जो है वो अकौड़ा जो कि रुई होती है अकौड़े की घुआ होता है उसमें उसको लपेटो लपेट करके बकरी के दूध में फिर उसमें घी बनाओ और घी बनाकर करके उसको लपेटो और उसको जलाओ उसको जलाने से फिर जो काजल तैयार हो उस काजल को पार लो और उस काजल को लेकर के आंखों में लगाओ और लगाओ फिर देखो तो जमीन में गड़ा हुआ जो धन दिखाई देने लगेगा अभी ये बात बता दी पहले कि ये समझना कि बिल्कुल आखिर फूट जाती है वाली अपनी <laughs> ये भी कहना की आपने बताया था तो हमने ऐसे बना के लगा लिया तो बजाय जमीन के अंदर एक गड़ा दिखाई दे आखिर फूट गई लेकिन कहावत इस प्रकार की है कि इस प्रकार का काजल बनता है उसको हमें आंखों में लगाना लगा तो गड़ा ठंडी दिखाई देता है राजस्थान में एक पांडे जी है वो ये काजलग में लगाते हैं तो उनको जमीन के भीतर पानी दिखाई देने लगता है राजस्थान में तो पानी बहुत कम जगह हर जगह पानी नहीं मिलता तो वो जाकर बता देते यहाँ खुद को यहाँ पे पानी निकलेगा तो जहाँ खुदा जाता पानी निकल दूसरी जगह खुदों पानी नहीं निकलेगा उनको पानी दिखाई दे जाता अब बताओ उसके नीचे जमीन के नीचे गया हुआ वहां पानी वहां जब खुद तब निकलेगा ऊपर से कैसे दिखाई देता कभी ऐसी ऐसी दृष्टि है ना ये इसी प्रकार की साधक सिद्ध सुजान ऐसे साधक सिद्ध सुजान यदि गुरु के चरणों की धूल को इसी प्रकार के अन्यन की तरह से आंखों में लगा तो फिर उनको एक फिर उनको सारे आंखों के दोष दूर हो जाए और हृदय के नृत्य तो खुल जाए और भगवान के सारे चटकर दिखाई देने लगे इस दोहे का संबंध अगले उससे है से कल देखेंगे इसको अगली वाली पंक्तियों से इसका संबंध ये था कहकर के यहाँ बताया तथा से आगे उसी प्रकार नान्यापृारगुपते हृदय सुमदीए सत्यं बद भात्मा भक्ति प्रय्च रघुपू